भगवान कृष्ण बलराम जी को, को लेकर सागर पर गए एक आवाज में वो सागर प्रकट हो गया तो आपका ये दास कृष्ण किशोर जी जब ये प्रसन्न कर रहे थे तो रामायण का एक प्रसन्न आ रहा है तो दास ने सोचा कि वहां तो तीन दिन तक भगवान व्रत लेकर बैठे हैं पर वे समुन्द्र नहीं आए यहाँ एक आवाज में आ गया तो ऐसा क्यों क्योंकि वहाँ भगवान ने तीन दिन तक व्रत रख लेकर रखे जब नहीं आए वरुण देव तो चौथे दिन भगवान ने अग्नि बाण निकाल दिया तो समुन्द्र घबरा लिया तो त्रेता युग ऐसी समुन्द्र घबराया हुआ था अब द्वापर युग आ गया तो एक आवाज में क्यों आ गया बोले पहले तो छोड़ दिया गया कि अब अग्नि बाण न मार दे तो तुरंत भगवान के चरणों में एक आवास पर आ गया जिस प्रकार आज्ञा थी बोले मेरे गुरुपुत्र दीजिए बोले साहब मेरे पास गुरुपुत्र और मेरे ही पीछ, पंच नाम का पीछो के पंचजन्ता है उसके बाद यदि आपका गुरु पुत्र तो हमें नहीं भगवान पंचजन्या को मारा लेकिन हुआ क्या गुरु पुत्र तो नहीं मिला वहाँ से। शंख मिला तो शंख ही भगवान लेते अपने बड़े भैया के संग भगवान यमपुरी गए और यमपुरी के बाद भगवान ने शंख को बजाया शंख को सुनकर यमराज यम्रा, जी जी बार आए सरकार कहते हैं भगवान ने कहा हमारा गुरुपुत्र भी बोले सरकार उसका पाप कौन भगवान हमारी आज्ञा है बोले ठीक है आप बाहर खड़े रहिए मैं आपका गुरुपुत्र ला कर देता हूँ यदि आप अंदर आ गए ये सारे पापियों की दृष्टि कहीं पर पड़ गई आपका दर्शन कर लिया ये तो सारे मुक्त होकर यहाँ से खिसक जाएंगे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा इसलिए आप बाहर खड़े रहिए हम गुरुपुत्र मारे ही आपका ला दे सकते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र को लाकर दे दिया गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और अब भगवान जो है दोबारा से मथुरा में उठ गए अब हमें बस भगवान को दुआई का पैसा नहीं कैसे क्योंकि कल जो है वो विश्राम है खत्म तो कभी भगवान की होती नहीं है श्रामी हो सकती है लेकिन ऐसा है कि प्रसंग अनुसार का कथाओं को सीखना पड़ता है नहीं तो ग्रंथ का दोष लगता है तो आपका आशीर्वाद रहा सहयोग रहा तो हम तो आगे तक जा सकते हैं तो जो शादी ब्याह में समय जाया हो जाता तो वो तो जाया हो जाता है की कब वो डिश खुले कब खाएं और हम खुशे लेकिन वो खाओगे वो मल बनकर निकल जाएगा लेकिन ये ऐसा अमृत है सदा से जम श्रीमत भागवती कथा ये ना हरि जी को समाश्रय, ये भगवान का वो अमृत है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा स्वर्ग के अमृत को भी कुछ कह दिया भागवत कथा के अमृत के आगे तो क्यूँकी स्वर्ग का अमृत कैसा है की स्वर्ग में जाओगे पुण्य खत्म हो गया तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा लेकिन भागवत कथा अमृत क्या है जो नीचे पापों को नाच करके पुण्य जागृत करके कर, नीचे से ऊपर लेकर चलेगा ये अंतर है तो बस मुझे प्रतीक्षा है तो करते हैं और धन्यवाद जो है आज सब वैष्णव भक्तों का मुद्दा शिविर मिला तो पूज्य हमारे श्री अजय भाई भूदन जी पिधियाल इनकी और आप सबका भावक स्वागत है हरे कृष्ण महामंत्री के द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो पूज्य श्री गोविंद दास प्रभु जी किसी तारीख से मोहताज नहीं है आपने कृष्ण भावना में एक समय गुजारा और अभी तक आप कृष्ण भावना में हैं और आपके द्वारा कई भक्तों को आशीर्वाद मिला दास को भी आपका आशीर्वाद रहा और आपने कई शिक्षाएं हमें दी तो आपको नमन आपकी तारीफ करना मानो सूर्य को जीपक दिखाने वाली बात है और हमारे पूजे श्री जनार्दन प्रभु किसी तारीफ के मोहताज नहीं भगवान ने मधुर कंठ आपको दिया हैगा और गीता प्रवचन तो आप बड़ा सुंदर करते हैं है हमें कभी आपने गीता प्रवचन नहीं सुनाया दिलीता आप हमें गीता प्रवचन सुनाये हम धन्य हो जाए धन्य आप भी हमारे सीनियर गुरु भाई है किसी तारीफ के मोहताज नहीं है हमारे तो श्री राधा राधा राधे श्याम प्रभु जो है और खुशी की बात है कि हमारे गोत्र से ही हमारे गुरु भाई ही है, हमारे ही, भी हैं हमारे गोत्र से हैं ये विजेतिया हम भी जेतिया है आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और आप बहुत तेज गति से पीछे से आगे आ रहे हैं तो ने ऐसे महावैष्णव की बड़ी बड़ी महानता बताई गई है कीचे तो से बहुत आगे तरक्की करें उनकी बड़ी महानता है आपके चरणों में नमस्कार, आप भी नमस्कार आपकी बहुत अच्छे हैं, राम कथा के वक्ता भगवत गीता के वक्ता चेतना चंद अमृत हमने आपके मुख से कुछ भक्तों के द्वारा जो श्रवण किया बहुत अच्छा कंठ है भगवान की कृपा आप पर भी आपने जो अपना कीमती समय यहाँ दिया तो हम धन्य हैं आपको भी हम जो है नमस्कार करते हैं आज सब वैष्णवों के चरणों में श्री दास का जो है वो जनवत प्रणाम है ये समय दो आने वाला नहीं ये दुनिया एक दर्शन मेला सुन सुनरे मुसाफिर भाई प्रभु भक्ति से भर लो झोली कर लो पुण्य कमाई जीवन फिर नहीं आना एक दिन सबको जाना दाता ने जो दी है जिंदगी वो ना मिले दोबारा अपने हृदय पवन को कर लो पावन था के द्वारा प्रभु दरबार में कभी किसी की चले नहीं चतुराई प्रभु भक्ति से ऐसी लो झोली कर लो पुण्य कमाई जीवन फिर नहीं आना एक दिन सबको जाना ये तुम्हारा आने वाला नहीं है हम पर भगवान की कृपा हुई सोने पे स्वागत क्यों हो गया क्योंकि एक तो ग्रंथ राज भागवत तो भगवान के इतने ऊंच के भक्त आएगी कब नौवे तो पहले ही मैंने ये भक्त जो है प्रभु चार भक्तों को आज कुमार तो मिला आज शनागति में आगे वैष्णव है तो गुरु धर्म इनका हुआ है तो वैष्णव है सब भक्त बला अच्छा भगवान का पूजन कर रहेगे तो विशेष कृपा आज क्यूँ हो नौवी नवमी ज्ञान यज्ञ है तो मानो आज जो है सास को और इन सब भक्तों को वैष्णवों के द्वारा निवेदा भक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा ज्ञान गंगे की नवमी तिथि है और ऐसे वैष्णवों का आना तो वैष्णव ने ये निवेदा भक्ति यहाँ पर सक्षक आ गई है ऐसी निवेदा भक्ति को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम आइए नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं कथा का अंत नहीं भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है कि जो सुनने में मिले उसे आनंद दीजिए कथा का प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए भगवान ने अपने भक्त उद्धव जी को देखा भगवान ने कहा ज्ञान तो बहुत है और प्रेम की अभिश्यता ज्ञान के लिए प्रेम होना चाहिए जिसके पास प्रेम में ज्ञान है वो उस ज्ञान को बढ़ाएगा और जिसके पास केवल ज्ञान है वो ज्ञान को केवल लड़ने के लिए लग है। तो भगवान ने कहा उद्धव मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन कुछ कमी है ज्ञान बोते प्रेम नहीं तो प्रेम के लिए उन्हें प्रेम गली भेजना पड़ेगा तो प्रेम गली का है वो है श्रीधाम आज हम कहते हैं हमारा बच्चा अमेरिका पढ़े लंदन पढ़े यहाँ पढ़े तो नई बात नहीं है ये पहले हो चुका है वही हो रहा है हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहा रहते थे नीचे पर सीखने बृहस्पति जी के पास गए स्वर्ग में ये पहले हो रहा है ये वही हो रहा है कोई नई चीज नहीं ज्ञान बोधता प्रेम नहीं भगवान ने कहा उद्धव ब्रजवासी मेरे विरह में रोते रहे तुम्हारे पास सुंदर ज्ञान योग मार्ग तो अपने ज्ञान योग मार्ग के द्वारा जाओ उनको मुझसे दूर कर उदम जी इसी रथ को लेकर गए शाम का वक्त का बाबा के यहाँ गए बाबा को ऐसा लगा कि नहीं आया क्यूँकी तो बचपन से उधव जी श्री कृष्ण चिंतन में थे उधव जी का स्वरूप स्वयं कृष्ण जैसे और भगवान ने अपना पिताम्बर और मोर मुख लगा दिया मोर मुख लगा दिया माथे पर और श्री कृष्ण शुक्र कुकर देखा बोले मेरा कन्हैया तो नहीं तुम कौन हो उधव जी ने कहा उनका सेवक हूँ कृष्ण भगवान है। भूल जाए बाबा ने अगर कृष्ण भगवान है बोले अगर कृष्ण भगवान होता तो हमने देखा वो तो माट के तोड़ता था गोपियों के वो तो माखन चुराता था अरे एक समय तो यशोदा उसे छड़ी लेकर मारने के लिए गयी वो तो छवि को देकर काप रहा था मैया मत मार मत मार मत मार वो भगवान नहीं है चलो मान लिया श्री कृष्ण भगवान है किसी का पगला पुत्र भी हो किसी का नालायक पुत्र भी हो पिता ऐसे पुत्र से प्रेम करता है और तुमने कह दिया उद्धव कृष्ण भगवान को भगवान जैसे पुत्र को कौन भूल सकता है इन्हें ज्ञान का उद्देश्य करने के लिए उद्धव फ्चे बसे सवेरा तो हुआ तो गोपिया उन्हीं की आगे पीछे घूम रही थी, थी, थी और गोपियों ने अकुल जी को नाम दे दिया कुरु आपस में गोपिया कह रही थी ये कुरु दोबारा आ गया हमारे स्वामी जी को लेकर गया अपने स्वामी को इसने मरवा दिया और आज हमें ऐसे लगता है कि ये हमें ले जाकर अपने स्वामी का श्राध करवाना इतने में जब उद्धव जी आये तो गोपियों को भ्रम हो गया की कृष्ण तो नहीं आ पर टुकर टुकड़ देखा बोले ये तो कोई कपटी है पर तो है नहीं कौन बोले इसलिए वो भगवान है। योग मार्ग में लग जाओ तो संतों ने इस पर चीखा है भजन का है हम प्रेम दीवानी है, है। उदम हमें ज्ञान की रुचि न सिखा इस तरह से एक भवरा आया इसे कहते भवर घे वो भवरा राधा रानी के पैर में लग राधा रानी का जो पैर है वो लाल लाल इतने में जैसे गोपियों के सामने खड़ा हो गया तो गोपियों ने कहा कि ये काली कपटी का झूठ है वो हमारा काला कपट है उसका झूठ जाए शराब न भवरे को भी शराबी देते जब हर किस्म के फूलों के रस्तों को लेता है इसे उसे शादी ये गोपी ने कहा कपट्टी का धूप है बोले तुमने कैसे प्रश्न बोले उसकी मुँच पर कुमकुम लगा बोले इस इसका अर्थ क्या हुआ तो गोपी कहती है कि जब वो काला कपट्टी मथुरा की गोपियों का खंड करता है तो उनका कुमकुम कृष्ण की माला पर लगता है और जब ये माला के बैठा ये भवरा कुमकुम इसकी मुँच पर लग गया इसलिए ये उन, उन, उन गोपियों का और उनका धूप है एक गोपी ने कहा कि काली तो काले तो कपटी ही होते होते हैं। बोले तुमने कैसे कह के दिया काले कपटी होते हैं उधम जी देख रहे हैं इनको ज्ञान देने आए देख भाई तुमने कैसे कहा कि काले कपटी होते है तो गोपी ने कह दिया देखो ये काला कपटी बली के यज्ञ में कपट कर कर गया बावन इंच का बन कर गया लेकिन इसने काले कपेटी ने क्या किया था कुछ और दिखा कुछ और इसलिए काले कपटी दूसरी गोपी ने कहा तू ने ठीक कहा काले कपटी हैं अब बोले तू कैसे बोली बोले ऐसे बोली कि ये काला कपटी जब दंड करने वहाँ सूरपाया प्रेम भरा प्रस्ताव लेकर आई और इस काले कपटी का ने उसके नाक सब कुछ कटवा दिया गोपी ने कहा देखो उसने हमारे साथ कपट किया और हमें तो उसकी दूसरी इज्जत रखनी चाहिए मर्यादा करनी चाहिए मान सम्मान देना चाहिए इस तरह ऐसी भवरे तो गोपियों ने बात की उद्धव जी इन्हें ज्ञान का उपदेश करने के लिए आए जिन्हें महात्मे ज्ञान हो गया अब हुआ ये कि उद्धव जी गए थे तीन चार दिन के लिए छह महीने में जा रहे उद्धव जी जब वृंदावन से मथुरा गए भगवान ने कहा भाई सब कुशल पूर्वक तो है तो उद्धव जी ने कह दिया तुम कपटी है अरे भगवान ने कहा उद्धव तुझे वृंदावन एक तो तीन चार दिन के लिए भेजा तुमने महीने लगा दिए और तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है कि बोले प्रभु आपने कपट किया गोपियों के संग कपट किया बाबा के संग कपट किया भगवान मनी मनी कहने लगे जो मैं प्रेम जागृत करना चाह रहा था वो प्रेम उदव में जागृत हो गया क्या उद्धव मैंने वृंदावन को छोड़ दिया मैंने गोपियों को छोड़ दिया उद्धव अपने नेत्रो को बंद करो मुझने ध्यान दिया जैसे उद्धव सिर अपने नेत्र बल की कृष्ण में ध्यान किया यमुना गिरराजी राधा जी ललिता सची पूरा ब्रज भगवान के एक एक शरीर के अंग में भगवान ने दर्शन करवा दिया भगवान ने कहा उद्धव मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता मैं सदैव ही वृंदावन में रहता हूँ ऐसे वृंदावन बिहारी भगवान की भक्त वस्तल भगवान की तो इस प्रकार ऐसी भगवान की कृपा ऐसी नमन करते हुए हम बहुत निकट पहुंच गए भगवान को द्वारिका में पहुंचाना है कल भगवान के विवाह करवा दे अब क्या हुआ कि जब से भगवान श्री कृष्ण ने जराशन को ए, कंस को मारा तो जराशन भगवान का शत्रु हो गया ये क्या करता था ये तेईस सेक्ष्मणी सेना लेकर आता था भगवान सेना को मार देते और जब जरासन से लड़ने का समय आता तो भगवान भग जाते इसलिए जरासन में भगवान का नाम दे दिया बोले ने छोड़े भगवान की जय। सत्रह बार आक्रमण किया और भगवान ने सत्रह बार यही किया सेना मार दी, अक्षर थे और भगवान जरासन से लड़ने का समय आता भग जाते क्यों करते थे भगवान ने कहा भगवान ने कहा ठीक है विनाशाई हम दोस्त को मारने के लिए घर घर कहा ढूंढने जाऊं दो को मेरा काम ये आसान कर देता है कि ढूंढ कर दुस्तों को लेकर आ जाता है और हमें एक जगह मार देते हमारा काम हो जाता है जरासंघ जो है अठारवा आक्रमण करने वाला उस समय काल्यम नाम का मलेशों का राजा देव नारद जी मिले देव ऋषि नारायद जी को मिलेगा बोले कौन है सर्व बलवान कौन बोले इस वक्त तो सर्व श्री कृष्ण ही है ना सेना है न हाथी ना घोड़ा रथ अकेले घूम रहा जाओ अपने काल अपनी इच्छा को न करम अपनी मले सेना को लेकर गया अब किसी पर संकट आए, तो वो घर की ओर भागते हैं। भगवान जंगल की तरफ जा रहे और काल यमन भगवान को जीते गए भगवान गुफा में प्रवेश कर गए राजा मुस्कुंद सो रहे भगवान ने अपना पीताम्बर जो राजा मुस्कुंद को तोड़ा दिया भगवान वही गुफा में सुन काल यमन आया बोलो हमको तो भगा भगा के थका मार थगाते मारकर एक लात मारी राजा मुस्कुंद जाग गया जा। माथे से भगवान का पिताम्बर हटाया जैसे ही काल यमन को देखा तो राजा मुस्कुंद के नेत्रों की अग्नि से काल यमन जलकर भस्म हो गए क्योंकि तो काल यमन को भगवान भी नहीं मार सकते थे काल यमन को तो वही मारे जो सभी ऐसी तो सो रहा हो यही राजा मुस्कुंद स्वाकुवंशी थे देवताओं की ओर से युद्ध किया था स्वर्ग आरोप देवताओं ने बोला क्या वर्ष चाहिए बोले लड़ लल, लल कर धर आराम से देवताओं ने कहा जाओ गुफा में जाकर हो जाओ जो तुम्हें नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा और आज भगवान ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया भगवान राजा मुस्कुंद के सामने प्रकट हो गए शत्रुभुत रूप में भगवान प्रकट हुए राजा मुस्कुंद ने भगवान की भक्ति का वरदान मांगा भगवान ने कहा लोग खन मार मार कर पूरी जिंदगी जाया कर करो भक्ति मांगो अभी तो तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी कल युग में तुम सी नरसी नरसिंहता महाराज की बनकर आओगे मैं शेख सावरा बनकर आऊंगा और तुम पर कृपा करूंगा बोलो श्री नरसी मेहता महाराज की जय गर्ग संहिता के द्वारका कांड के अनुसार और गर्ग संहिता के वृंदावन कांड के अनुसार ये वृंदावन और ये द्वारिका की भूमि कोई आम भूमि नहीं है वृंदावन की भूमि भगवान चार कोस के नीचे लेकर आए चालीस कोष चौरासी कोस के नीचे लेकर आए, सात कोस होता है इक्कीस किलोमीटर और द्वारिका की भूमि जो है भगवान वेंकुट से लेकर आए सो योजना की भूमि उसे लेकर आए भगवान नीचे तो इस तरह से दोनों नगरी जो है वो दिव्य है कोई आम नागरिक नहीं तो यहाँ पर ज्ञान बनगा इस ज्ञान यज्ञ को हम विश्राम करते हैं तो भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसी में आनंद लीजिए उसी में कल्याण होगा कथा के कुछ अपराध हो गया हो तो अपना सेवक समझ कर दात को क्षमा कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम बोलो भक्तमस्तल भगवान की श्री दीन बंधु भगवान